यदा सर्वे मर्त्य अमृत ये ब्रह्म ये अस्य अस्य मर्त्यः भवति अत्र का ये काम अत हृदय यदा प्रमुच्य अथ मर्त्य अमृता अथ मर्त्य अमृता अत्र ब्रह्म ये करते जो कामा करते कामर्त कामनाच्छाएं करते उपासक के जो कामनाए उपासक के हृदय में स्थित हैं, जो कामनाए उपासक के हृदय में स्थित हैं। कामनाएं जो है ना ये क्या है की विषय संबंधी कामनाएं विषय संबंधी कामनाओं को यहाँ लेना है भगवत साक्षात्कार की कामना यहाँ नहीं लेनी है है ना अब देखना जो कामना जो कामनाएं उपासक के हृदय में हृदय का मतलब मन हृदय का मन सी जो कामनाएं उपासक के मन में स्थित हैं सर्वे यदा प्रमोचन थे सब जब वे सब जब छूट जाती है वे सभी जब समाप्त हो जाती है कौन कामना कामनाएं ऐसे समाप्त होती है परमात्कार से साक्षात्कार से सभी कामनाएं शांत हो जाती हैं है तो, तो।, तो, तो, तो फिर मन, मन क्या करेगा शांत हो जाएगा नहीं मन तो भगवान भी लगा रहेगा सतत उपासना करता रहेगा सतत उपासना करने से शांत हो जाएगा जब उपासना में कौन लगेगा जो की प्रबल इच्छा होगी साक्षात्कार की ध्यान रखना प्रबल साक्षात्कार की इच्छा अंदर रहते ही उपासना में लग रहा है अब देखना तो अन्य सभी कामनाएं जो है प्रमाप साक्षात्कार से समाप्त हो जाएंगी और अब देखना जो कामना है उपासक के हैं। वे सभी जब समाप्त हो जाती है छूट जाती है अत कर्त्य तब मर्त्या मर्त्या कर्त है कि मृत्यु को प्राप्त होने वाला मरण धर्मा उपासक सर तो सबको छूटना है ना अतमरत्या तब मरण धर्मा उपासक अमृता भगवती अमृत होता है अमृत कर्त देख लो इसमें पूर्व पाप के नाश और उत्तर पाप के अश्लेष वाला परमात्म साक्षात्कार से कामनाएं समाप्त होती हैं तो परमात्म साक्षात्कार होने से क्या होता है परमात्म साक्षात्कार से पूर्व में किए गए पापों का नाश हो जाता है पाप शब्द पूर्ण का भी उपलक्षण समझ लेना है ना कि पूर्व की पूर्व कृत पूर्व में किए गए पूर्ण पाप का नाश और बाद में जो पूर्ण पाप हो जाएंगे उससे क्या होगा उसका संबंध नहीं रहेगा सुनो प्रमाद साक्षात्कार ऐसी क्या हुआ कि पहले के सभी पाप दग्ध हो गए और यदि प्रमाद आगे कुछ पाप का आचरण हो गया तो उससे वह उसको लिफाई मान नहीं करेगा तो उससे संबंध नहीं रहेगा कैसे प्रमादी मिलती अभी कोई किसी ऐसा कुछ प्रमाद्रसात हो जाए तो उससे लिपाईमान देते ही लेना है एक मिनट तो हो जाने दो मतलब शरीर रहते ही जब परमात्मा साक्षात्कार होता है ना तो परमात्मा साक्षात्कार परमा होता है नाश ना, और बाद में उसके द्वारा होने वाले पाप के साथ उसका संबंध नहीं होगा उसका नहीं होगा रुक जाओ अच्छा जी अब क्या है की अंधकार रहता मरते अमृतो भगवती अमृत का हो गया ना पूर्व पाप के नाश और उत्तर पाप के अश्लेष वाला मतलब उत्तर पाप के साथ उसका संबंध नहीं रहता है उत्तर पाप के साथ संबंधा होता है और क्या होता है अत्र करते शरीर रहते ही उपासना के समय ब्रह्म ब्रह्म का अनुभव करता है और शरीर रहते ही उपासना काल में ब्रह्म का अनुभव करता है वो अब व्याख्या कर देखो व्याख्या के बाद आपकी बात पूछेंगे आप अपनी बात ध्यान देना की जीव की संसार से संबंध रखने वाली इच्छाएं अनादिकाल से चली आ रही है ना अब सभी इच्छाओं की समाप्ति कब होती है परमात्मा साक्षात्कार से होती है देखो मुंडो का एक वचन है लिखा है परमात्मा का तस्वीन परावर दृष्टि उस परावर परमात्मा का साक्षात्कार करने पर हृदय ग्रंथि विद्यंते हृदय की ग्रंथियों का भेदन हो जाता है हृदय की ग्रंथिया कौन है रागद्व शाली रागत द्वेश को क्या कहा गया ये ग्रंथि हृदय मन मन की ग्रंती, ग्रंती क्यों है जैसे तो होता है है गांठ गांठ खोलने में कठिन होती ना गांठ को मुश्किल तो क्या कह दिया है ग्रंथि लगाइए साक्षात्कार से इच्छाएं तथा रागद्वेश नष्ट हो जाती है हृदय ग्रंथि विद्यते सर्वस और संशय विपरीय रूप सभी सं विपर्य रूप सभी संशय नष्ट हो जाते संशय विपर्य का भी उपलक्षण है कि संशय विपर्य भी कैसे उसके निवृत्त हो जाते हैं संशय कैसे मतलब हमको जीते जी साक्षात्कार हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा ऐसा कुछ कुछ रहे ना भगवान ऐसे हैं या कैसे हैं कैसे तो ये सभी संशय निवृत्त हो जाते हैं क्या अस्त सर्वाणी क्या अस्त कर्माणी छीन और इसके पूर्ण पाप रूप सभी कर्म निवृत्त हो जाते हैं क्या क्या हो जाएगा इच्छाओं की समाप्ति और राग-द्वेष रागव इच्छा तथा राग-द्वेष द्वेश ग्रंथि की समाप्ति संशय की निवृत्ति और इसके कर्मों का नाश कर्मों का हाँ, कर्मों का नाश हो जाएगा ना पूर्ण पाप रूप सभी कर्मों का नाश हो जाएगा कर्मी बंधन के कारण है अच्छे कर्म होंगे तो अच्छी हो मिलेगी बुरे कर्म है तो बुरी यो मिलेगी कर्मी बंधन के कारण है तो सभी कर्म निश्चित हो जाते अब ध्यान देना कर्मों के बारे में विचार देखना है देखो वही व्याख्या में मुंडक के बारे उपासना के आरंभ से उपासना जानते हैं क्या है तैल धाराव अविच्छिन्न परमात्मा का स्मरण है ना ये उपासना है लगातार चिंतन चलता रहा है टूटे नहीं बीच में तो उपासना के आरंभ से पूर्व काल में किए गए अनेक पाप हैं और उपासना आरंभ के उपासना के आरंभ के पश्चात भी परमात्मा से कुछ पाप हो जाते हैं सागत के कुछ पाप प्रमाद प्रसाद जाते हैं अब लगाइए तो ब्रह्म साक्षात्कार से क्या होता है दुखी पंक्ति देखना इनमें उपासक के पूर्व काल में उपासक के पूर्व काल में किए गए पाप का नाश होता है पूर्व काल में किए गए मतलब उपासना आरंभ से पूर्व काल में किए गए उपासना आरंभ से पूर्व काल में किए गए पाप का नाश होता है और उत्तर काल में किए गए, का गए अच्छा एक मिनट पूर्व काल से आप <coughs> एक मिनट पूर्व काल से यही ले लेना कि साक्षात्कार के पहले से पूर्व काल साक्षात्कार के पहले वाला काल ले थोड़ा ऐसा कहते हैं देखो सुन लो फिर मतलब उपासना आरंभ से पूर्व में जो पाप कर्म किए गए हैं ना वे तो सब क्या होगा कि साक्षात कारात्मक उपासना से नष्ट हो जाएंगे ठीक है और ऐसा कहते हैं आचार्य कि उपासना आरंभ करने के बाद यदि कुछ पाप हो गया है तो उसका प्राश्चित कर लेना चाहिए बड़ा प्रतिबंधक हो जाएगा वो तो उसका प्राश्चित कर लेना चाहिए ऐसा कहते हैं चलिए कोई हो जाए तो आगे ध्यान देना उपासक के पूर्व काल में किए गए पाप का नाश होता है और उत्तर काल में किए गए पाप से उसका संबंध नहीं रहता है उत्तर काल कौन सा साक्षात्कार से उत्तर काल साक्षात्कार से उत्तर काल में किए गए पाप से उसका संबंध नहीं होता अर्थात वह पूर्व पाप का नाश एवं उत्तर पाप का असली स्वरूप अमृतत्व वाला होता है अमृत होता है मतलब पूर्व पाप के नाश और उत्तर पाप के असले रूप अमृत वाला होता है ब्रह्म ज्ञानी यहाँ ध्यान देना ब्रह्म ज्ञानी साधकों के कुछ प्राचीन पाप फल भोगने से नष्ट हो जाते हैं जो रोग बीमारी अपमान बेजती सब होती रहती है ना इससे क्या होते हैं पाप नष्ट होते रहते हैं बेजती हो जाए बिना गलती के कोई डांट दे पीट दे इससे पाप नष्ट हो जाते हैं अपराध नहीं फिर भी कोई डांट रहा है पीट रहा है स्नान कर तो पाप चला जाएगा और तो फिर नया खड़ा हो जाएगा लड़ाई झगड़ा आप लोगों को से खड़े हो जाते हैं तो ये एक बीमारी हो गई जंग ये पाप प्रारब्ब कर्मों का फल अब प्रारब्ध कर्मों का नाश फल भोगने पर ही होता है निये कर्म कल्प कोटे से कही रखी प्रारब्ध कर्म बिना भोगे नष्ट नहीं होता है इस प्रकार जिन कर्मों का फल भोगा गया जिन कर्मों का प्राश्चित किया गया तथा जो प्रारब्ध कर्म है उनको छोड़कर अन्य सभी कर्म ब्रह्म विद्या से नष्ट हो जाते हैं जो फल भोगा गया, तो खत्म ही हो गए ना भोग करके प्रास्तित किया गया वो भी खत्म हो गए और जो प्रारब्ध को छोड़कर और नष्ट हो जाते हैं छंदोक का वचन है तद यथे का तुलम अग्नौ प्रोतम पूजित एवं हास्य सर्वे पापमाना प्रदूयते देखिए किसी का तुलम जो कु का पेड़ देखा है जंगल में कुश्म तो कुछ सीख होती है सीख जैसी उसके ऊपर रुई होती है तो जैसे इसी का तूलम है कि के अग्रभाग में लगी हुई हुई तूल होता है रुई और इसी कर्थ होता है सीख पता है समझ में इसी का क्या अर्थ है इसी कर इसी का अग्रभाग में लगी हुई रुई अग्नऊग्नि में, में डालने पर प्रदुट अर्थ है कि जल जाती है यथा जैसे इसी का सूलम सीख के अग्रभाग में लगी हुई हुई अग्नो प्रोत्तम अग्नि में डालने पर जल जाती है एवं हा अस अस इसी प्रकार इस उपासक के सभी पाप ब्रह्म साक्षात्कार से नष्ट हो जाते हैं ब्रह्म साक्षात्कार से नष्ट हो जाते हैं चलो आगे छंदों का वचन है यथा पुष्कर पला से पदच्छेद करना पुष्कर पला से एवं एवं विधि पापम कर्म न पुष्कर पलाश है जैसे कमल के पत्ते में जल संश्लिष्ट नहीं होता है कमल का पत्त, कमल का पत्ता देखना जल में ही रहेगा तो चिप, उसमें चिपके का नहीं बूंद पड़ भी जाए तो चिपकेगी नहीं क्या उसमें यही मतलब है जैसे कि कमल के पत्ते में जल संश्लिष्ट नहीं होता है एवं एवं विधि एवं इसी प्रकार एवं विधि करता ऐसे ब्रह्म एवं विधि अर्थ है ब्रह्मवे में इसी प्रकार ब्रह्म वेदना में पाप कर्म पाप कर्म का संश्लेष नहीं होता है पाप कर्म श्लिष्ट नहीं होता है किसमें ब्रह्म वेतना में हाँ ब्रह्म को तो पाप कर्म से लिपायमान नहीं होता है चलो विद्या आरंभ से पूर्व में किए गए जिन कर्मों ने फल देना आरंभ नहीं किया है मतलब प्रारंभ नहीं नहीं प्रारंभ को छोड़कर विद्या आरंभ से पूर्व में किए गए जिन कर्मों ने फल देना आरम्भ नहीं किया है प्रारंभ मतलब जो फल देना आरम्भ कर दिया प्रकर्षता से वो प्रारंभ होता है ऐसे विद्या आरंभ से पूर्व में किए गए जिन कर्मों ने अभी फल देना आरंभ नहीं किया है ऐसे अनादि काल से संचित अनंत पूर्ण पाप रूप कर्म ब्रह्म विद्या से विनिष्ट हो जाते हैं तथा विद्या आरंभ से उत्तर काल में किए गए कर्मों से संबंध नहीं रहता इस प्रकार पूर्व उत्तर पापों के विनाश और अश्लेष वाला होकर उपासक अत्र जीवन रहते ही उपासना काल में ब्रह्म का अनुभव करता है जीवन रहते क्या करता है ब्रह्म का अनुभव करता है तो या क्या भक्ति योग के फल का प्रतिपादन किया गया आनंद रूप ब्रह्म का आनंद रूप अनुभव ऐसा कहा गया तो अमृतोम की अमृत उपासक अमृत हो जाता है मतलब क्या होता है कि पूर्व पापों के विनाश वाला और उत्तर पापों के अश्लेष वाला होता है लग जाएगा ये पाप शब्द पूर्ण का भी उपलक्षण है अब बोलो राम जी क्या कह रहे दर्शन कीजिए क्यों दर्शन चाहता है कि भगवान मिल जाए तो मुझे ले, मांग लें, हम स्वर्ग का राज्य मांग लें अपना ईश्वर्य मांग लें ऐसे भी लोग होते हैं तो भगवान के दर्शन चाहते हैं क्यों कुछ मिले त्रिवर्ध चाहते हैं धर्मवर्ध काम चाहते हैं तो उसका यहाँ दर्शन नहीं है तो उनको तो दर्शन के बाद भी मिलेगा और यहाँ जो साक्षात्कार कहा जा रहा है वो निष्कामु का कहा जा रहा है, है न सकाम का यहाँ उसने प्रसंग नहीं है ऐसा ऐसा मोक्ष के लिए साक्षात्कार है उसका ही वर्णन यहाँ पर है साक्षात्कार तो कहते हैं बहुत लोग कहते हैं दर्शन हो जाए आराध्य आराध्य तो कुछ मांगते हैं तो मांगते हैं और मिलती है उनको भगवान तो देते हैं तो उसका यहाँ पर तो वहाँ पर क्या होगा कि की इच्छाएं की समाप्ति की तो बात ही नहीं है वहाँ पर इच्छाओं की साधना करने से वृत्ति बदले ऐसा भी नहीं है वृत्ति बदलने के लिए साधना की जाएगी तो वृत्ति बदलेगी और नही तो साधना से भी आप आते आपने रावण ने खुद तपस्या तो दिया इतनी तपस्या तो कोई करी भी नहीं सकता परिणाम क्या लक्ष्य क्या है उसका मुक्त तो लक्ष्य क्या है इस पर निर्भर करता है लक्ष्य है मान लीजिए कि हम हमारा वैभव हो हमारा खुप प्रभाव हो इस उपासना करना तो क्या जब बीस घंटे भी रोज साधना करेगा तो क्या ठीक रहेगी हल मिलने पर भी तो भी तो तो तो पर भी वो वो वो तो तो तो है है है है वैसे जो तो लक्ष्य तो क्या क्या इस चाहता ती चाहता भगवान कुछ करेंगे थोड़ा उसके साथ भगवान को दे सकते हैं चलो आइए तो तो हाँ। यदा सर्वे भवत्यत्र ब्रह्म समस्नुते यदा तो तो तो तो सर्वे ये हृदि मृत अमृता हमारी पुस्तक में ठीक नहीं है अथ मृत्य में अम्मुते गीता में ऐसा है रामानुज भाष में ऐसा उपासना का प्रसंग है तो वो आरतरथार्थी ज्ञानी जिज्ञासु चारों का उन्होंने लगाया है कि अर्थ का साक्षात्कार अर्थार्थी का जिज्ञासु का ज्ञानी का सबको परमात्कार सबको है है फिर पुलिस ज्ञानी का थे थे। तरह भी तरह भी हाँ हा? कई का। हा प्रसंगता काम में आ जाए तो अलग ज्ञान मुँह छू के लिए सर है कहीं कहीं कुछ आ जाता है ना दृष्टि जहां जहाँ आती है ना तैसरी में अन्न ब्रह्म तो की उपास ब्रह्म इसका ये काम ये काम अश्ता जो कामना जो इच्छाएं उपासक के मन में स्थिति मन से ना वे यदा सर्वे प्रमुख चंते जब सर्वे हुए सभी कामनाएं हो जाती हैं अतः इसके प्रमुच निर्चा अमृता भगवती इसके पश्चात उपासक अमृता भवती का अर्थ बताया था ना पूर्वोत्तर पापों के पूर्वोत्तर पापों के विनाश और अश्लेष वाला पूर्व पापों के विनाश वाला और उत्तर पापों के अश्लेष वाला होता है तथा अत्र इस शरीर रहते उपासना काल में ब्रह्म सुनते हैं ब्रह्म समय अनुभव करता है यह बताया ब्रह्म का अनुभव करता है वो अब यह बढ़िया ब्रह्म का अनुभव होगा क्योंकि कामना है कामना हो गई तो बहुत अच्छा ब्रह्मान होता है काम का अर्थ दुर्विषय विषय मनोरथा मनोरथा का इच्छाए कामनाएं दुर्विषय संबंधी इच्छाएं दुर्विषय संबंधी इच्छाएं अब दुर्विषय संबंधी इच्छाएं स्थूल रूप से पड़ी रहेंगी तब तो साक्षात्कार होगा ही नहीं तो पहले ही समाप्त करनी पड़ती है और अत्यंत सूक्ष्म जो, जो क्या है की दुर्विशय संबंधी इच्छाएं हृदय हृदय करते हृदगता हृदय में विद्यमान मन में विद्यमान यदा शांता भगवंती जब नि शांत हो जाती है तथ करते तरन तरम इसके पश्चात तर इसके पश्चात अयम उपासका अमृता भगवती अमृता बोध की आगे क्या पाठ है आपके पुस्तक में विश्लिष्टाश्लिष्ट पूर्वोत्तर यही है ना पाठ है इसमें नहीं है विश्लिष्ट श्लिष्ट पूर्वोत्तर दुरीत भरोवती ये भर का अर्थ होता है कि पाप समूह दुरीत भर का क्या अर्थ है तो विश्लिष्ट अश्लिष्ट पूर्वोत्तर पूर्व मतलब उसमें विश्लिष्ट का अर्थ होता है विनष्ट करते, पाप समूह, विनष्ट पूर्व के पापों वाला विनष्ट पूर्व और अश्लिष्ट वाला, और अश्लीष्ट उत्तर के पापों वाला होता है मतलब पूर्व पाप के साथ उसका उसके पूर्व पापों का नाश होता है और उत्तर पापों के साथ संबंध नहीं रहता है तो बहुत गार है चलिए अत्र ब्रह्म और अत्र मतलब शरीर रहते ही उपासना वेलायाम उपासना काल में ब्रह्म ब्रह्मय समुषयत ब्रह्म का अनुभव करता है समाना चार उपक्रमा अनुमृत अनुपोष या ब्रह्म सूत्र है लिखा नहीं इसका सो गया ये इत्यत्र भाष्यम यहाँ पर जो है भाष्य बताया है क्या भाष्य देखो अनुपोष अर्थ क्या है शरीर इंद्रिया संबंध अदग्ध हुआ हनुपोष का क्या है सूत्र है समाना नष्ट ना करके शरीर इंद्रियादी के संबंध को नष्ट ना करके ही मतलब शरीर इंद्रियादि के रहते ही शरीर इंद्रियादी के संबंध को नष्ट करके ही मतलब शरीर इंद्रिया के रहते ही जो उत्तर तथा उत्तर तथा पूर्व अग का विनाश रूप अमृतत्व प्राप्त होता है मतलब <cuptare> उत्तर, उत्तर अग्न अर्थ होता है पाप उत्तर पाप का अश्लेष रूप तथा पूर्व पाप का विनाश रूप उत्तर अग का अश्लेष रूप तथा पूर्व अग का विनाश रूप जो अमृतत्व प्राप्त होता है तदुचित उसे कहा जाता है यदा सर्वे प्रमुचंत इत्यादि श्रुति के द्वारा यह अर्थ है यह हाँ। तो ये यही चल है ना? से कहा, क्या थे। कहा जाता है अत और च्रम समे चेंगे च्रम समस्ते इस प्रकार उपासना वेला में उपासना काल में जो ब्रह्म का अनुभव होता है तद विषय तो उसको विषय करने वाला या मंत्र खंड है कौन अत ब्रम समे या उसको विषय करने वाला उसके उससे संबंध रखने वाला या मंत्र है ऐसा अभिप्राय है यदा सर्वे अथ मृत्यो मृत्योन यदा सर्वे प्रविद्यंते हृदय से यह ग्रंथया अथ मर्त्य अमृता हैृदय प्रभिद्य सर्व ग्रंथया प्रभिद्य अमृता अनुशासनम् अशासनमें लगाइए यदा, यदा जब इ करते इस शरीर के विद्यमान विद्यमान काल में इस शरीर के रहते समय इस शरीर के जब इस शरीर के रहते समय हृदय ग्रंथ या हृदय अंताकरण अंताकरण की सभी ग्रंथिया राग द्वेष इच्छाएं ये सभी क्या है ग्रंथिया ग्रंथिया है ना ग्रंथि के समान छूबने में कठिन होने से इसको क्या कहा जाता है ग्रंथि देखना जब करते इस शरीर के रहते हृदय सर्वे ग्रंथिया अंतरग्रहण की सभी करते ग्रंथिया हो जाती हैं। सभी ग्रंथिया निवृत्त हो जाती हैं। प्राउसर है ना मतलब प्रकृत रूप से निवृत्त हो जाती हैं, अत्यंत निवृत्त हो जाती हैं। अत करते था था, तब मर्त्या अमृता भवती तब उपासक अमृत होता है मतलब पूर्व पाप के नाथ और उत्तर पाप के अश्लेष वाला होता है अनुशासन में मतलब उपासक के लिए अनुशासनम का अर्थ है कि उपदेश के योग्य चेतावत का है इतना ही है उपासक के उपासक के उपदेश के योग्य इतना ही विषय है उपासक के उपदेश के योग्य इतना ही विषय है बस इतना ही है उपासक के उपदेश के योग्य मतलब इतना ही उसको करना है और आगे जो कहा जाएगा वो भगवान का काम है ऐसा मतलब है वो कहाँ से प्राण निकालेंगे कैसे ले जाएंगे भगवान का काम है तो ग्रंथी के समान राग व्याख्या में राग द्वे और इच्छाएं ये सभी ग्रंथी, के छोड़ने में होने से ग्रंथी कही जाती है पर कर कर प्रकता से छूट जाती है अर्थात वासनाओं से ही छूट जाती है भक्ति योग से परमात्मा का साक्षात्कार होने पर हृदय की सभी ग्रंथियाँ संस्कारों सहित छूट जाती है तब इसके बाद क्या होगा की पूर्व पापों के विनाश और उत्तर पापों के रूप अमृतत्व की प्राप्ति वाला उपासक होता है तो आचार्य के द्वारा अनुशासन या उपदेश करने योग्य विषय इतना ही है इससे अधिक नहीं है हाँ। तो यदा सर्वे प्रविद्यंत से है ग्रंथ अथ मृतमृतुशनमें यदा सर्वे हृदय से इ ग्रंथया अथ अच्छा मृत्य अमृतावशासन लगाइए अच्छा इह। यदा से सर्वे ग्रंथया प्रभिजन थे यदा जब ई कर्थ शरीर के रहते हृदय सर्वे ग्रंथया हृदय की सभी ग्रंथियां निवृत्त हो जाती हैं नष्ट हो जाती हैं शोक शोकमु ग्रंथिया है, है। अतकर्थ इसके पश्चात मृत्या अमृता भगवती उपासक अमृत होता है अमृत मतलब पूर्व पाकों के नाश वाला और उत्तर पाकों के वाला होता है अनुशासन में ताबत उपासक के उपासक को उपदेश देने योग इतना ही विषय है उपासक को उपदेश देने योग इतना ही है जितना बोल दिया आगे देखो भाष्य में इसका अच्छे विस्तार बताएंगे उत्तम अर्थ हम आदरण अभ्यसन उक्त विषय का ही आदर से अभ्यास करते हुए पहले जो आया था ना पूर्व मंत्र में वही विषय तो यहाँ पर कहा गया है कि हृदय में स्थित कामना छूट जाए गया और मर्त्यामृतो भगवती पहले बोला भी बोला मर्था तो मर्था में उ, का ही आदर से अभ्यास करते हुए आदर से आवृत्ति करते हुए उपदेषव्य अंशा एक उपदेश करने योग्य अंश इतना ही है इस प्रकार उपसंहार करते हैं इस उपनिषद का यदा सर्वे प्रविद्यंते हृदय ये ग्रंथया अत मृत्यो मृत्यो बहत एतावद अनुशासनम ग्रंथया कर दुर्मोचा रागत व्य ग्रंथि के समान छोड़ने में कठिन यदा क्या वो पाठ रागत व्य जब ही छूट जाते हैं अच्छा हाँ ये जब ही जब छूट ही जाते हैं जब छूट ही ऐसा अच्छा समझ अच्छा लेना एकतावद अनुशासनम अनुशासनीयम करते अनुशासनम करते अनुशासनियम मतलब उपदेश देने योग्य अनुशासन करने योग्य मतलब उपदेश देने योग्य अर्थात उपासक के कर्तव्य रूप से उपदेष विषय इतना ही है उपदेष से उपदेश करने योग्य उपासक के कर्तव्य रूप से उपदेश करने योग्य विषय इतना ही है इतना ही वादी क्यों कह दिया तो बताते हैं कि अवक्ष अगले मंत्र में क्या कहा जाएगा मूर्धन नाड़ी से निष्क्रमण मरते समय उपासक को चाहिए की वो कहाँ से निकले मूर्धन नाड़ी से निकलना चाहिए तो भगवान के ऊपर निकलता है चलिए आगे कहा जाने वाला मूर्धन का नाड़ी से निकलना और अर्चिरादी से गमन आदि साधक से कृतमना यह साधक का कार्य नहीं है मूर्धन नाड़ी से निकलना और भगवान का कार्य है तो उपासक के लिए इतना ही उपदेश दिया गया उपासक को कर्तव्य रूप से करने के लिए उपासक के कर्तव्य रूप से कितना ही कहा जाएगा आगे तो कर्तव्य उसका नहीं है तो भगवान का काम कहा जा रहा है इत भावा ऐसा भाव है शतंचा च हृदय नाड्यस्ता मूर्धानमतका तयर्धम आयन्नमतमेती विश्वगन उत्क्रमणे शतचा च हृदय नाड्य मूर्धनमें एका तया एक आयन एति विश्वं अन्या उत्क्रमणे भवन्ति तासाम शत्यमूर्धन हृदय शत्य हृदय शतचा च तासाम एका मूर्धनम अभिश्रित तया ऊर्धव आयन अमृतत्वी तो विस्वंग अन्य उत्कमणे भवंती हृदय से सतम चाहाचा नाट्य हृदय की सौ और एक सौ एक हुई नतम चाहचा हृदय की एक सौ एक नाड़िया है हृदय की कितनी नाड़िया है सो एक सौ एक, एक मुख्य नाड़ियां समझना वही सामान्यता बहत्तर हजार नाड़ियां नाड़िया सुनी जाती है शरीर में तो हृदय में मुख्य नाड़ियां कितनी हो जाएंगी एक तो एक सौ एक हृदय की नाड़िया क्यों कही गई कि सब की सब नाड़ियों के मूल हृदय में सब नाड़ियों के मूल कहा है हृदय में एक सौ एक नाड़िया हृदय की हैं हैास करते उनमें से मतलब एक सौ एक नाड़ियों में एक कर एक उनमें से एक नाड़ी मूर्धानम अवनिश्रता मूर्धा ओर निकलती है ये मूर्धा है ये भाग जो है ना ये हाँ उनमें से एक नाड़ी मुरधा की ओर निकलती है ऋतुषाणा मुर्धा है न? ना उनमें से एक नाड़ी मुरधा की ओर निकलती है तया करते उस नाड़ी से उर्ध्वमायन उस नाड़ी से ऊपर की ओर जाने वाला उर्ध्वम करते है ब्रह्मलोक जाता है उस नाड़ी से ऊपर की ओर जाने वाला मतलब ब्रह्मलोक जाने वाला अमृतत्व में मोक्ष को प्राप्त करता है ना ये सुषमी से मूर्धन नाड़ी से प्राण निकलेंगे ना लग एक 101 एक नाड़ियां बताई ना उनमें से एक नाड़ी मुरधा की ओर जाती है एक नाड़ी कहाँ जाती है ओर तो मुरधा की ओर जो नाड़ी जाती है ना तो उससे जब वो ऊपर की ओर जाएगा मतलब ब्रह्मलोक जाएगा तो मुक्त हो जाएगा तो अन्य नाड़ियों से निकलेगा मर करके तो मुक्त नहीं होगा नाना प्रकार की योनियों में चला जाएगा क्या आत्मा तो अति सूक्ष्म है ना तो उसको निकलने के लिए फूटना जरूरी नहीं है कपाल क्रिया क्यूँ कर मेरी बात ना? तो सिर्फ जित की कपाल क्रिया की जाती सब मुक्त हो जाते हैं क्या कपाल क्रिया का यह अभिप्राय है कि यदि प्राण कहीं अवरुद्ध है यदि यहाँ कहीं अवरुद्ध है तो फोड़ने से निकल जाएंगे तो उसका प्राण अवरुद्ध होते हैं तो फोड़ने से प्राण निकल जाते हैं ये मतलब है आत्मा क्या तो अति सूक्ष्म है उसको ऐसा नहीं इसलिए हिंदू धर्म में क्या है संस्कार जल्दी करने का विधान है मर जाए तुरंत करते हैं गाँव में नहीं है रात में संस्कार नहीं करते दिन में तुरंत कर देते हैं क्योंकि जो संस्कार है ना एक संस्कार है तो संस्कार शरीर में जीव के रहते ही हो जाना चाहिए नहीं मारी बात समझे होता क्या जब कहते हैं व्यक्ति मर जाता है उस समय सभी इंद्रिया उसकी निष्क्रिय हो जाती हैं सब काम करना बंद हो जा कर देती है उस समय उसको कोई बोध नहीं रहता है कोई चेतना बोध नहीं रहता है अब धनंजय वायु को घोड़ा कहा गया है जीव का धनंजय वायु जब निकल जाएगी तब सोचना जीव निकल गया अनंज वायु निकलने की पहचान एक पेट फूल जाता है तो उसके पहले ही संस्कार किया जाता है उसका तो यदि कहीं प्राण अवरुद्ध है तो निकल जाएंगे फिर संस्कार का भी फल उसको मिल जाएगा और ये तो पैसा चढ़ाने के लिए बाबा लोग कई के दिन में उसको बैठे रहते हैं जिंदगी भर मांगा है तो अभी और मरने पर पे पैसा कमा लेगा हिंदू धर्म के अनुरूप नहीं है ये जो कई के दिन रखते हैं आजकल संस्कार जल्दी करना चाहिए बर्फ वर्फ लगा भी कहीं कहीं रखते हमने देखा है उसकी तो कमी सं उसका चलिए तो तो अब क्या है उससे ऊपर की ओर जाने वाला हम ब्रह्म लोग ब्रह्मलोक जाने वाला अमृतत्व में थी तो ब्रह्मलोक जाएगा ना तो पहले जो अमृत शब्द आया है यहाँ जो अमृत शब्द आया भिन्न में है, है ना ब्रह्मलोक जाकर जो अमृत अमृत होगा वो क्या है कि ब्रह्मां मोक्ष है वो मोक्ष ऊपर जाने उससे क्या है ब्रह्मलोक जाने वाला मोक्ष को प्राप्त करता है और विश्वंग विश्वंग है कि विभिन्न दिशाओं में जाने वाली देखो अर्थ में देख लेना विश्वंग है विभिन्न दिशाओं में जाने वाली है ना मतलब एक नाड़ी तो मुरधा की ओर चली जाती मुरधा मतलब ये भाग सिर का तो मुरधा को छोड़कर अन्य दिशाओं में जाने वाली विश्वंकर्थ है विभिन्न दिशाओं में जाने वाली अन्य कर्थ अन्य नाड़िया विभिन्न दिशाओं में जाने वाली अन्य नाड़िया अज्ञानी प्राणी के उत्क्रमण के लिए होती हैं किसके उत्क्रमण के लिए अज्ञानी प्राणी के उत्क्रमण के लिए होती हैं और जो भगवत भक्त हैं जिन्होंने भगवान का साक्षात्कार कर लिया है वो मूर्खा से निकलेगा और सब जो दूसरी नाड़ियों से निकलते हैं तो जो अन्य योनियों में जाने वाले अज्ञानी प्राणी के उत्क्रमण के लिए अन्य नाड़िया होती है व्याख्या देखो मनुष्य के शरीर में बहत्तर हजार विद्यमान है और इन सब के मूल्य कहाँ रहते हैं हृदय में और इनमें एक सौ एक प्रधान हृदय में उनमें एक नाड़ी हृदय से सिर की ओर मूर्धा की ओर जाती है जो मूर्धा की ओर नाड़ी जाती है उसको सुसुमना नाड़ी कहते हैं ब्रह्म नाड़ी और मूर्धन नाड़ी तीन नाम हो गए कौन कौन सुसुमना नाड़ी, नाड़ी मूर्धना नाड़ी हाँ ब्रह्मलोक अच्छा मूर्धन नाड़ी भी कहते है ब्रह्म का अपरोक्ष दर्शन करने वाला उपासक उस नाड़ी से अर्चरादी मार्ग के द्वारा अपराकृत ब्रह्मलोक जाकर आविर्भाव पूर्वक ब्रह्मांड वोक्षर धारण करने के लिए भिन्न भिन्न भिन लोको में जाने वाले प्राणी के उत्क्रमण के लिए है तो जो उपासक है वो सुसुमना से द्वारा मुर्धा में स्थित यहाँ से ब्रह्मरंद से उत्क्रमण करता है ब्रमर यहाँ छोटे बच्चे देखा है हिलते हैं छोटे बच्चे का तो वहां से उत्क्रमण करता है तो अन्य सभी नाड़िया अन्य, हाँ। अन्य जीव अन्य नाड़ियों के द्वारा अन्य स्थानों से उत्क्रमण करते हैं अब अनुमान लोग लगा सकते हैं मुँह खुला रह गया तो कहते मुँह से प्राण निकल गए आंख खुली रख गयी तो कहते आख से निकल गए अनुमान करते हैं अब कभी कभी सुनने में आता है किसी का सिर फट गया प्राण निकल गए सुनने में आता है ना तो स्वामी जी कहा करते थे कि आत्मा इतनी सूक्ष्म है कि उसको निकलने के लिए छेद होने की जरूरत नहीं है फिर भी भगवान कभी कभी भक्त की महिमा बढ़ाने के लिए कभी ऐसा कर देते हैं सिरपट गया है ना कि उस करने में ऐसी शक्ति है कि ऐसे सिर पट के ब्राह्मण निकलते हैं तो ऐसा महिमा बढ़ाने तो लिए लिए भाद कर, कभी कभी करते है भगवान कभी कभी ऐसा करते हैं अच्छा ऐसा करते है नहीं नहीं आप लेट हो आपको बजे सीधे पार्टी ठीक है फिर कभी सहयोग करना है अब दोनों मिल करके जो चेक नहीं दिया है वो चेक करो मंत्री नहीं नहीं ल्तिया है वो भी गलती आपके सिर्फ